और बहनों <laughs> आज भी मैंने सुना कि कई आदमी जो कोशिश कर रहे हैं सुनने में नहीं आ क्यों कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों का घर कोई खाली है कोई खाली नहीं है सुनना नहीं आता है, है। अभी आता है क्या आ, आ, आ, अच्छा ठीक तो <laughs> वो तो वहीं जाने कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस अपनी फर्श बजाते हैं और उनको रोकते हैं तो क्या करें तो गैस चलता है आज मैंने सुना कि पुलिस के तरफ से ऐसी कोशिश हुई कभी आता है आता है तो बार दफा आता है नहीं आता है क्या करें अच्छा है तो ऐसा सुना कि पुलिस ने पीछे यहाँ कोई तो जगह तो काफी है दिल्ली है वहां जगह कहीं भी नहीं है ऐसा तो नहीं है तो ये था कि वो परेशानी से पड़े रहें और कुछ ऊपर से छाता बस आकाश के सिवाय कुछ न रहे या तो जब पानी आता है तो कुछ रहे कपड़े का तो उससे भी काफी नहीं होता है वो तो मैं समझ सकूंगा तो पीछे वो परेशानी में सब कर लेते हैं तो वो करते हैं अगर सचमुच इतनी ही बात है तो कोई ऐसी तो बात नहीं रही कि तब उनको इसी जगह पे जाना चाहिए या तो मुसलमानों के घर का ही कब्जा लेना चाहिए तब तो पीछे कब्जा ले तब तो मैंने तो एक भाई को तो कह दिया ना कि ये कब्जा ये ये तो बड़ा मकान है उसमें हम हैं कितने और इसमें तो काफी आशक्ति तो इसका कब्जा ले लें मुझको निकालते उनके मालिक है उसको भी निकाल दें एक बेचारी बीमार पड़ी है औरत उसको भी निकाल दो बीमार नहीं हो उसको भी और उसका कब्जा ले वो तो मैं बिल्कुल समझ सकूँगा कि वो परेशान हो जाते हैं यहां से निकलो तुमको तो मिल सकेगा लेकिन हमको कहा से कौन देने वाला है तो यहीं बेटा है ये तो मैं समझ सकूंगा ऐसा वो करें ऐसा भी करें कब कि जब उनके पास जितने इलाज है वो कभी चल ही नहीं सकता है और जनता यहाँ की है वो भी कुछ न करे तब वो कर सकते हैं लेकिन उसमें मैं कुछ तो शराफत पाऊंगा लेकिन जिस जो जो, जो लोग को डरा रखे हैं हमने हमने जिसको भगा दिए हैं और बाकी को भगाना चाहते हैं उनका घर का कब्जा लें या तो उनके नजदीक जो घर खाली हो गए हैं क्योंकि मुसलमानों को भगा दिए हैं तो उनको भगा दिए और उसी घर में हम बेचना चाहते हैं कहता हूँ को अच्छा नहीं है और इससे हमारा भला नहीं हो सकता है न जो शर्णा है या तो लुखी है उसका न दूसरों का न हिंदुस्तान का न मुसलमान का किसी का भला नहीं हो सकता है इसलिए मैं तो उन भाई बहनों से बड़ा आदर से विनती करूंगा कि ऐसा आप न करें लेकिन आज तो ऐसा सुना कि पुलिस ने समझ लिया कि किसी न किसी तरह से इन लोगों को कुछ मकान तो लेने तो दिया मकान दिया तो वो कहते हैं कि नहीं हम तो वहीं जाकर रहेंगे तो तो पीछे हम पर इल्जाम ही आने वाला है कि हम मकान के लिए भी नहीं लड़ते हैं मकान तो कहीं से भी मिल जाएगा लेकिन हम तो लड़ते हैं सिर्फ कि मुसलमानों का मकान ही वही हमें चलना चाहिए तो मैंने तो कब से कहता आया हूँ कि कह दो मुसलमान यहाँ से भाग जाए सब के सब तो उसमें कोई शराफत तो नहीं होगी लेकिन इसमें इतना तो होगा कि हम इस तरह से टेड़ी तरह से उसको निकाल दें उससे बेटर है कि सीधी बात करके तुम्हारे यहाँ से जाना ही है क्यों जाना है कि तो पाकिस्तान में हम हलाक हो गए हैं तो हम आपको हलाक करेंगे नहीं तो आ, आ, आप आप पर हमारा कोई इतबार नहीं जाए। तब, भी, तब वो सब चीज में समझ सकूँगा अगर से वो शराफत का तो हिस्सा नहीं है तो एक तो मैं ये कहूंगा और आज हमारे मुल्क में एक बड़ पिशी से ऐसी बात हो रही है की इधर उधर बस हम ऐसा ही समझने का भी तो हमारा मुल्क हो गया राज्य हमारा हो गया हम जो कुछ भी करना चाहते हैं करें तो वहां से मुझको खबर आ रही है मुंबई से मुंबई से अभी बड़ी मुसीबत में पड़े हैं सल्तनत को और डॉक लेबल्स का स्ट्राइक होगा इसका स्ट्राइक होगा मैं वो स्ट्राइक को बिल्कुल नहीं समझ सकूंगा मेरा ऐसा ख्याल है कि इस तरह से हम स्ट्राइक करेंगे तो भी मरने वाले हैं और जो जो जो मजदूर लोग हैं इस तरह से ट्राई करना चाहेंगे उनका भी भला इसमें नहीं होने वाला है तो मैं तो उनसे भी प्रार्थना करूँगा वैसे भले किसी पार्टी के हो कांग्रेस पार्टी के हो तो भी कोई परवा नहीं है सोशलिस्ट पार्टी के हैं उसको अलग समझे तो मुझे परवा नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी के हैं तो भी परवा नहीं कोई भी हो सब लिए मैं कहूँगा कि इस तरह से हम अपना कारोबार चलाने वाले नहीं है न चल सकता है और हम हम मरने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ऐसी कोशिशों से हम बच जाएं। अभी मुझको के राजा साहब वो तो हैं। उन्होंने तो कब से ले रखा है अपने लोगों को जब अंग्रेजी सल्तनतिया मौजूद थी तब उन्होंने ले लिया कि मैं तो छोटी रियासत है महाराष्ट्र में लेकिन उनके दिल में ऐसा हुआ और पीछे उनके पुट रहे सुबुट रहे उसके लिए हुआ कि नहीं लोगों की ही सेवा करना वो राजा लोगों का धर्म है इसलिए उन्होंने एक एक खासा वहाँ के लिए निजाम बना लिया और उसका मतलब ये कि वो पंचायत राज हो जाए और पंचायत को सिपुर्ट कर दिया अब भी मुझको वो पूछते हैं कि आज सब कहते हैं कि सब ऐसा करें तब तो कर सकते हैं लेकिन अकेले आप नहीं कर सकते हैं और अभी वो तो ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने तो वो हिंदुस्तान में ए, में खालसा हो जाना जब खालसा हो जाते हैं तब पीछे तो भी वो तो राजा तो जाते हैं उनका इल्काब को तो कोई छीन नहीं सकते हैं लेकिन वो राजा ऐसे कि लोगों का दास होकर उनको रहना पड़ता है लोग जितना उनको दे इतना देना पड़ता है उसके साथ कोई कोई पीछे कर नहीं सकते खालसा हो गए पैसे तो जैसे राजा ऐसी रहियत खालसा के मानिए और तो पीछे ऐसा कर दिया वो हर जगह पे सरदा साहेब ने वहां से ओलिशा से शुरू किया वो के राजा लोगों को भी कुछ पेंशन तो दे देंगे काम करें या ना करे तो ये अम राजा है वो पेंशन ले लेकिन वो पेंशन देकर बैठे इसे मैं नहीं समझता हूँ और बैठे तो मेरे दिल में तो ऐसा होगा कि उनकी कदर जितनी आज है वो नहीं लेने वाली है तो उनको तो काम करना होगा पेंशन लिया तो ठीक है वो वो, वो लेते हैं का विजिटर रहना है वो रहो जो कुछ भी करना है वो करो रैय के काम दखल न दे वो तो खालसा हो गए लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारे लोग जो, जो पंचायत का इखरा कर लिया है तो पंचायत कर सकते हैं कि वो सवाल होता है मैं कहता हूं कि जरूर कर सकते हैं इसमें ना कोई कानून की जरूरत है कोई भी अगर राजा राजा टूट गए तो पैसे कानून कौन करे और यहाँ की हमारी जो हुकूमत है खालसा उनको कानून करने की कोई जरूरत ही नहीं थी क्यों? कि वो पंचायत तो है ही है उसका हक कौन छीन सकते है अगर हक छीन सकते हैं तो पैसे वो हक रहता नहीं जो छीना न जाए वो सच्चा हक है और वो हक तो अपने धर्म के के अमल में से पैदा होता है तो यहाँ तो उनका धर्म हो जाता है तो हम लोगों में अड़ल इंसाफ मिले ऐसा करें और लोग मिल जाते हैं तो एक गिरोह है तो भी उसको कोई रोक नहीं कर सकते हैं बहुत गिरोह है वो पढ़ खुद हो जाती है करना चाहते इसमें कोई किसी को पूछना नहीं देता है पूछना चाहता इसका मतलब तो इतना ही है के मार्फट से हम न्याय करेंगे हम जो अदालतें बनी है उसमें नहीं जाएंगे अपने आप इंशाफ कर देंगे तो वहां तो न कोई गुनाह करता है और गुनाह करता है तो भी थोड़े ही आदमी और सब सारे लोग हैं वो यही चाहते हैं कि हम बाहर जाने वाले नहीं है इसका नाम सचमुच तो उसको अंग्रेजी में रिपब्लिक कहो हमारे यहाँ एक कहो प्रजा सत्ता का राज्य बन गया तो प्रजा सत्ता बन गया इसके मतलब ये नहीं है कि यहाँ से वो राज चलेगा दिल्ली से वो प्रजा सत्ता राज्य बन जाता है तो वो प्रजा के मार्फत से बनेगा तो देहात है वो एक हमारे पास तो एकम है तो उस देहात में जो लोग रहते हैं वो पंचायत है उस पंचायत को अपना काम करना है उसमें कोई दखल नहीं ले सकते हैं इसमें कोई दखल देने की गुंजाइश नहीं है कानून ऐसा बचाता ही नहीं है हाँ कानून हो सकता है ऐसा तो उसके लिए तो पीछे वो वो जमहूरियत नहीं होगी वो लौकिक राज नहीं होगा वो तो पीछे एक आदमी का दो आदमी का पचास आदमी का राज्य होगा की जो तलबा के जरिए से हमको मजबूर करते हैं पंचायत राज नहीं हुआ ये मैं कहना चाहता था और तीसरी बात एक भाई मुझको लिखते वो भी मेरा ख्याल है कि इतने में कोई मेरी तो नहीं ले और घड़ी तो सुपा दी है। तो मैंने है वो लिखते हैं बस खसा हैं है हिंदुस्तान में वो लिखते हैं कि सच्ची चीज तो ऐसी है कि वो मुल्क सुखी है हमेशा के लिए और वही रामराज हो सकता है के बाहर से कुछ देना नहीं ऐसा नहीं बाहर से लेना उसकी जितनी कीमत रहती है उतना देना तो वो एक का हो गया तो जो सीधा राज्य करते हैं, या तो सीधा अपना तंत्र रखते हैं, उसमें ऐसा ही होता है कि दोनों बगल सीधा सीधा हो जाता है कि अगर पचास रूपया हमने खर्चे तो पचास रूपया हमारे पास आ गए हम जब किसी को पैसा हम दे देते है पचास रूपया तो इसका तो मतलब ये हुआ ना 50 रुपया का माल हमने बाहर दे दिया तो बाहर दे दिया उसके बदले में उसको हमको पैसा देना चाहिए तो पैसा देते हैं तो तो ठीक हो जाता है तो 50 रुपया का माल हमने बाहर दिया 50 रुपया का हमने वहां से ले लिया तो ये दोनों बगल एक सा हो गए तो वो कहते हैं कि वो है तो ठीक लेकिन आज क्योंकि हमारा मुल्क ऐसे हमेशा रहा नहीं है और हमेशा हम तो कर्जदार रहे है ऐसा बना था अब भी ऐसा हो गया है कि थोड़े हम लेनदार बन गए हैं लेकिन वो लेनदार को कहाँ तक लेने वाले हैं अगर हम अभी अभी खर्च ही करते रहे मानी खर्च करते रहते हैं उसका मानना यह होगा बाढ़ से ज्यादा मंगवाना और इतना माप भेजना नहीं तो हमने खर्च कर दिया माल हम भेजते हैं तो, तो एक साथ हो जाता है अगर उसका पैसा हम नग्द देते हैं तो नग्द पैसा हम हमने कहां से पैदा किया नग्द पैसा वो पैसा माना जाता है क्योंकि लोगों के आपस आपस में व्यापार करके पीछे हमने कुछ कुछ नग्द रख लिया है और नग्द भेज देते हैं वो अच्छा नहीं है लेकिन उसके बदले हम माल भेज देते हैं तो वो कहते हैं कि आज तो हमारे ऐसा ही करना चाहिए कि बाहर से मंगवाते हैं वो ज्यादा होना ही नहीं चाहिए जितना यहाँ से माल भेजते हैं इतना ही बाहर से माल मंगवा लो पैसा की बातें नहीं रही तो क्यों पैसा की बात नहीं लेती है तो पीछे लिखते हैं हुंडिया निकालते हैं वो दूसरी बात है लेकिन सिलसिला ये बन जाता है आखिर में कि इतने पैसे का माल हमने भेज दिया इतने पैसे का माल हमने भेजा दे दिया तो वो कहते है की हम बाहर से मंगवाने का कम करे और कुछ न कुछ ज्यादा हमसे हम, हम भेजते रहे तब क्या होता है हम पीछे उसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रेडिटर कंट्री बन जाते हैं हमने ज्यादा पैसे भेजती दिए तो हम हमारी ह, हम हमारी जो, जो जो जमा है वो वो बढ़ जाती है कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं जाते हैं ऐसा करेंगे तो पीछे हमको यहाँ बहुत काम करना है वो काम हो सकेगा नहीं तो हमसे काम हो नहीं सकेगा और एक दूसरी बात तो यह है कि तो हम जो बाहर से मंगवाते हैं वो यहां से कच्चा भेजे और बाहर से तो हमको पक्का माल, तो माल आता है तो पक्का माल आता है बनकर तो वो तो हमारा ही चीज है हमारी चीज पर वहां काम करे और वो चीज हमारे पास आ जाती है तो भी एक सिलसिला टूट जाता है जब हम दूसरे हैं ऐसे ही बन जाते हैं और तो तब बन सकते हैं कि हमको कोई दरकार नहीं होने की बाहर से मंगवाने की मंगवाते हैं तो उनका भला करने के लिए उनकी उनकी सहाय के लिए तो कोई कहे कि हमको कुछ तो पैसे की दरकार रह जाती है तो आपके पास पैसा है तो हमको भेज दो तो तो हम भेजें तब तो हम माल यहाँ से नहीं भेजते हैं पैसे भेजें ऐसे तो अमेरिका बनता है अमेरिका बन गई है तो वो कहते हैं वो ठीक कहते हैं कि हमारे अमेरिका जैसे भी नहीं बनना है हम तो आज हमको चाहिए तो इसलिए कम से कम इतना तो कर ले कि हम बाहर से मंगवाने वाल रहेंगे ज्यादा यहाँ से ज्यादा भेजने वाले नहीं रहेंगे तो तो हमारे लिए खेल है ये तीन चीज के कहना मुझको बुला लग अच्छा लगता था अच्छा। यही ये, ये आपका है ना जी। मैं चाहता गवर्नमेंट के ज़रिए से एक्सपोर्ट जो जो है है वो बंद कर दिया जाए बहुत ही चीज़ों का बेकार अब भी क्या अब भी क्या वो तो मैंने तो कैसो है ना अभी उसको द्वस्त करेगी कैसे वो टाइम ठीक है बात सच्ची बात है तो सच्ची बात है, है इसलिए तो सब किया क्या <laughs>